सिद्धांत बता चुके हैं उपाधियों का आरोप हुआ है केवल आत्मा में काल में भी अविद्याधीन जो विषय होते हैं वे चेतन प्रतिष्ठान से भिन्न हो नहीं सकते जिसे रज्जु से भिन्न सर्व नहीं है अतएव यथा रज्जु ही सत्य है सर्वृषा मिथ्या है उसी प्रकार सारा जगत भी मिथ्या है एकमात्र चैतन्य ही सत्यवा स्थापित कर दिया अविरोधी मतों को संक्षेप दिखा रहे हैं अतएव भ्रांत अग्नि संयोगाधा व्याकरण चैतन्य प्रतिष्ठा जायते नशीति क्षणि विज्ञानवादी बौद्धों का बारे में बोल रहे धारा है ये जीवधारा क्षणि विज्ञान धारा नादिका से चलाया हुआ है जीव का अपने कर्म रूपी आग से वह आत्मा पिघल करके बहने के समान समझो, जैसे अग्नि से पिघलता है घी तो घी बहने लग जाता है उसी प्रकार से स्वकर्म की वजह से चैतन्य प्रभाव वृत्तिरूप हो जाता है आत्मा ही वृत्तिरूप हो गया अग्निशोगा धृतम व अग्नि का संयोग से घृद्य सामान जीवन के अपने कर्म का संयोग से या यह चैतन्यमे घटाद आकारेण प्रदक्षण जैसे या चैतन्य ही आकार से केवल जीव द्या ही प्रवाह हो रहा है घटाद विज्ञानी है विज्ञान ही आकारण दिख रहा है, चैतन्य ही घटाद आकारेण स्व आकारेण सव सर्वाकरेण उत्पन्न होता है ष्ट होता है उत्पन्न होता है नष्ट होता है इस तरह से चल रहा है जगत ऐसा मानते हैं। और माध्यमिक का कहना की तन निरोधे शून्यमिवा परून्य जब आप आल विज्ञान या प्रवृति विज्ञान धारा को भी रोक दोगे तो क्या बचेगा चैतन्य भी खत्म इव सब कुछ शून्य जैसा हो जाता है कुछ भी नहीं रह जाता है इति अपरे माध्यमिक बौद्ध बौद्ध बौद्ध शून्यवादी भी नहीं है योगाचार योगाचार्तिक और वैभाषिक उन तीनों को पहले ले लिया दूसरे में शून्यवादी बौद्धों को ले लिया चारों प्रकार के बहुत हो गया योगाचार सौत्रांतिक इतनो विज्ञान धारा मानने वाले और शून्यवादी माध्यमिक शून्य मानता है कुछ है ही नहीं धारा भी नहीं कुछ भी नहीं सब दिख रहा है। अब आते हैं न्यायिकों को बेहद ये भी ले रहे। गलत बोलते हैं घटाधि विषय चैतन्य चेतन नित्य से आत्मनो अनित पर घटाधि विषय ज्ञान है जो आत्मा में जो नित्य वो कहते हैं आत्मा तो नित्य है इन उसमें ज्ञान गुण है मानते उत्पन्न होता है मास्टर होता है नित्यस्य से चेतित हो आत्मा कैसा है नित्य और चैतन्य रूप भी है होते हुए भी उसके और ऊपर घटा दे चैतन्य मान ज्ञान अनित्यम जाए थे उत्पन्न और विनाश होने से ज्ञान को अनित्य मानते आत्मा को नित्य मानते और आत्मा से भिन्न ज्ञान को मान लिया और हमारे में आत्मा ही ज्ञान है सब तार्किक लोग लगभग आगे इसमें नहीं आए गया वैशेषिक है है सब लगभग चैतन्य भूत धर्म की लोकायतिका और लोकायतिक लोग कौन चारवाक क्या कहते हैं चैतन्य भूत का धर्म है भूतों का धर्म है पृथ्वी जल तेज वायु, इन चार भूत बिचारी मानते आकाश को मानते भी नहीं इन चार भूतों का धर्म है क्या चैतन्यम ऐसा काम है चैतन्यम भूत धर्म लोकायतिक जैसे पान पत्ता सुपारी चोना है ना और कथा सब मिला करके चबा देंगे तो एक रंग निकल जाता है उसी प्रकार से चारों भूत मिल एक इसके अंदर प्रकट हो गया प्रकार के फल को मिला के सड़ा-सूड़ो दिया, तो दारू बन जाता है मद निकलता है उससे। उसी प्रकार से भी चैतन्य इसमें से निकल गया ऐसे मानते हैं। इस प्रकार से पूर्व पक्षियों को बता दिया लेकिन उनका खंडन मंडन नहीं कर रहे यहाँ पर शास्त्रार्थ करना नहीं चाहते है इतना का देना उचित समझते हैं काफी है तो सब एक तरह से अनाथवादी लोग नंबर छह में स्पष्ट करिए वादी नाम तत्व भ्रम अन्नथान पत्या इन वादियों के भ्रम भी पुपन है। ये जो वादियों को भ्रांति हुई है कहा हुई है भ्रांति वो भ्रांति हुई अधिष्ठान होगा ना इस पर भ्रांति हुई कहा हुई में, तब हुई में, हुई, शक्ति इसी पर इन लोगों की जो हो रही है, उसका अधिष्ठान होगा वो अधिष्ठान ही वेदांत सम्मत आत्मा है इसे समस्त दर्शन जितने भी संप्रदाय जितने भी लोग जो भी बोल रहे हैं वो तो सब भ्रम युक्त है उन सब भ्रमों का अधिष्ठान हम वेदांति का इस जैसे भ्रम की अन्य अनुपत्ति अधिष्ठान के बिना ब्रह्म हो नहीं सकता अतः ब्रह्म हो है लोगों को इसे ज्ञापन हो गया उसकी अन्य प्रसिद्ध हो गया आत्मा की चैतन्य से भिन्न इनमें से एक भी कला नहीं प्राणा की कलाएं चैतन्य से भिन्न नहीं है सर्प रजु से भिन्न नहीं है उसी प्रकार से ये कलाएं भी चैतन्य शुद्ध भ्रम से भिन्न नहीं हो सकते हैं उसी भी दिख रहे सारे आलंब्यता आलम्बन करके जिसमें आलम्ब्योरश कला आरोप मात्रम इसलिए जो बात हम करे, साफ साफ यह सब आरोप है इस आरोप का अध्यारोप है इसका अपवाद करेंगे हम श्रुते अवान्तर इति आवेद्य इस पर श्रुति के अवान्तर तात्पर्य मुख्य तात्पर्य है मुख्य तात्पर्य क्या है मुख्य तात्पर्य निष्कलम पुरुषम आवे तुका निष्कल पुरुष का बोध करने की कामना से भगवान भाष्य करो वादी राम तत्व भ्रम अपनोदे के उन भ्रमों का दूर करने के लिए नपचिकीर्षक कोई उपचार नहीं कर रहे हैं कोई इलाज नहीं कर रहे हैं उनकी भ्रांति को दूर करने किंतु सीधे अपना पारमार्थिक जो सिद्धांत है मुख्य जो तात्पर्य है उसको विचार आरंभ उसको विचार आरंभ करके श्रोतम उपस्थापित श्रुति का जो सिद्धांत है वो स्थापित करने जा रहे हैं चैतन्य का आरोप अधिष्ठान सिद्धि के लिए हमें निश्चय करना पड़ेगा कि वह चैतन्य एक है और नित्य है तभी आरोप का अधिष्ठान हो सकता नाना का नानात्व के आरोप का अधिष्ठान कौन होगा एक होगा ये रज्जु में सर्प भू अनेक हो सकती है भ्रांति अनेक भ्रांतियों का कौन है? एक रज्जु उसी प्रकार से यहां पर भी हमें चैतन्य को एक करना पड़ेगा और भ्रमकाल भ्रम पूर्व काल ब्रह्म उत्तर काल तीनों ही कालों में नित्य है ना रज्जु लेकिन रज्जो सर्प नित्य नहीं है ब्रह्म पूर्व काल में नहीं था भ्रम के काल में है लेकिन नष्ट होने के उत्तर काल में वो नहीं रहता है, इन नित्य जन धर्म का चैतन्य हम ऐसा चैतन्य को मानते हैं जो उत्पत्ति विनाशाली नहीं है ने विनाश उपजन मन विनाश उत्पत्ति विनाशोत्पत्ति धर्म नहीं है जिसमें विनाश धर्म धर्म का उत्पत्ति-विनाश नहीं है जिसमें ऐसे चैतन्य को हम आत्म मानते हैं ज्ञान को ही आत्मा मानते हैं जो कि नाम रूपाली उपाय धर्म ही प्रत्युवासदित्य कैसा होता है नाम रूपाली उपाधि धर्मों के द्वारा ही भाषित होता है नाम रूपाधि उपाय धर्म में ही प्रत्युभा के द्वारा भाषित होने मतलब क्या उपाधियों से लक्षित होकर के भाषित हो जाता है सत्यम ज्ञान अनंत ब्रह्मियां प्रमाण अतव यदि आपकी आत्मा न अनेक नहीं है कार्य भी नहीं है किंतु उपादान की वजह से आत्मा अनेक और कार्य जैसा दिखता है तो श्रुति के साथ विरोधा भाव को दिखाने के लिए कहते हैं सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म जो ब्रह्म है वही ज्ञान है जो ज्ञान है सो ब्रह्म है अतः वही धारावारा है सो कल्पना शून्य वगैरह सभी मत अपने आप खंडन हो गया श्रुति विरुद्ध होने से उत्याज्य ज्ञानम ब्रह्म विज्ञानम आनंदम ब्रह्म ज्ञान ही ब्रह्म सत्य ज्ञान अनंत रूप ब्रह्म है, ज्ञान है। ब्रह्म तो ज्ञान स्वरूप ही है विज्ञान घन ही आत्मा है आनंद रूप आत्मा है इत्य श्रुतियों से स्पष्ट है देहादि परीक्षित शून्य इत्य इसका अर्थ है सत्य ज्ञान अनंत अंतरित अंत वाले कौन होते हैं जितने परिछे परिछेद पदार्थ हैं, वाले है। उस रहित होने से ये अनंत है स्वरूप चैतन्य अव्य क्योंकि हम क्या देख रहे व्यवहार में ये जितने विषय कैसे हैं स्वरूप घट ज्ञान पट ज्ञान मट ज्ञान बोलते हैं ना हम लोग तो कौन है वहां घटपट और अव्य कौन है ज्ञान ज्ञान ज्ञान जो आप ज्ञान वाला अस्थिस्थोस्थोस्थान अव्यचारी कैसे हैं व्यचारीचारी पदार्थु चेतन अव्यचारा यहाँ पदार्थ विज्ञाते तथा तथा ज्ञाम्वाद चेतन अव्यविचारित वस्तु छोवती किंचन ज्ञात है इसम क्योंकि जो है यथा यथा यो यह पदार्थ विज्ञायते है उपाय धर्म के अनुकरण करता हुआ दिखाई देता है इसका प्रमाण क्या है श्रुति इव ले लाएती इव इसलिए श्रुति कही है उपाधि है उसके धर्म को हम आरोप करके आत्मा ध्यान कर रहा है मैं ध्यान कर रहा हूँ। अरे आप थोड़ी ध्यान कर रहे हैं मन ध्यान करता ध्यान करता है बुद्धि करती है आपका जो मन बुद्धि है वो ध्यान, ध्यान, ध्यान क्रिया भी नहीं है ध्यय भी नहीं है आत्मा का कुछ भी ध्यान है वहां ध्यान धीय ध्यात त्रिपुटी आपका में कल्पित आत्मा आपका में आरोपित है वास्तव में है उपाधियों में उपाधि अहंकार आ चिंतन चेतन अहंकार है ना वही तो ध्यान कर, रहा मैं बोल रहा मैं ध्यान कर रहा हूं और किसान कर रहा है वो मन से किसी का ध्यान करता है ईश्वर सब कुछ उपाधि करता है और आप अपने आपका में आरोप कर लेते हैं इस सिद्ध होता है इन का आपका ज्ञान है ना ध्यान कर रहा हूं मैं ये आपको ज्ञान है ध्याता मई हूं यह भी आपको ज्ञान है ध्येय का भी ज्ञान है ज्ञान सदा ध्यान अथे क्रियाएं में विचारी हो जाती है जिनको जानने वाला विचार नहीं होता न उनका ज्ञान का व्यविचार है न जानने वाले का व्यविचार है अतएव ज्ञान ज्ञान जानने वाला ज्ञाता दोनों अभिन्न सिद्ध हो जाता है यथा यथा यो यह पदार्थ हो इति भावः में तमाम है इति की नहीं दिख हमारे पुस्तक तीन नंबर के अंत में इति भावः तुप्य तस्ति तथा रजत रूपेण रजता जान तो रजत दर्शन काल पर्यंत रहेगा पूर्व नहीं पश्चात में नहीं, नहीं। लेकिन अस्तित्व का ज्ञान भी ज्ञान तो है घटोअस्थि घटो नास्तिक दोनों ज्ञान तीसरे कहते हैं यथा यथा यो यह पदार्थ विज्ञात जैसा जैसा जो जो पदार्थ आपको तो ज्ञान का विषय बन के अनुभव में आ रहा है तथा तथा न्याय उस उस रूप से ही वह वह वस्तु तो आपका ज्ञान का विषय होता है ज्ञा माने पर तत्काल मन क्या यावत काल ज्ञान हो रहा है तावत काल उस ज्ञान का, का विषय वो है विषय नीति नहीं होता इसलिए ज्ञान तद विषय ज्ञान जो हो रहा है उत्तरे काल तक वह विषय उस ज्ञान का विषय मन बनाते हैं कहा जाता है। इसको कर, कर तदानीम काल ना हैदानी है, है, इसका मतलब ज्ञान है वो वर्तमान काली दिखाई दे रहा है तस् चैतन्य से अव्य विचारितम कोई कहता है मुझे वस्तु दिखाई दे रहा है इन वस्तु का ज्ञान नहीं हो रहा दिखाई दे रहा है अरे दिखाई देता तो दिखाई दे रही तो ज्ञान है ना वस्तु दिखाई दे रहा करके ऐसा कहने से बिल्कुल गलत है वस्तु चौधरी किंचन न क्या देपन्न यह बात बिल्कुल अनुपन्न है हो नहीं सकता विषय भी है उसका ज्ञान जरूर होगा आपकी इंद्रियों का संबंध में आ गया कोई भी विषय है जब मन का संबंध में आ जाए तो उस विषय का ज्ञान जरूर हो जाएगा घटक ज्ञान काले में संभव संभव घटक ज्ञान काल संभव है विषयाण ज् व्यचारित्व विश्व विषय हमेशा ज्ञान का व्यविचारी होते सिद्ध हो गया ज्ञान से तो इन ज्ञान ऐसा नहीं है विषय काले अवश्यम भावनीय अव्य विचारितम विषय काल में अवश्यम भाव निने से वो अव्य अव्यभिचारी है पटकाले घट ज्ञानमस्ती जैसे पटकाल में घट ज्ञान में भी नहीं स्थिति घट ज्ञान से पट विषय घट ज्ञान भी पट विषय पट है ऐसे भी कोई कहे इत्यासंख्य स्वरूप मिश्र स्वरूप ज्ञान से विषय विशिष्ट तत्व रूप में नहीं व्यविचार ज्ञान हमेशा क्या है स्वरूप नहीं होता विशेष तत्व में नहीं हो जाएगा मतलब पट ज्ञान यदि है आपको तो इस समय घट ज्ञान नहीं रहेगा ज्ञान तो है ज्ञान सामान्य स्वरूप सदा है विशिष्ट ज्ञान का अभाव हो सकता है व्यवचारिक जब आपका घटक ज्ञान है पटक ज्ञान नहीं है जब पटक ज्ञान है तो घट ज्ञान नहीं है तो ज्ञान भी व्यविचारी हो रहा है लेकिन विशिष्ट ज्ञान ही वे विचारी होता है सामान्य जो स्वरूप ज्ञान है उसका विचार कभी नहीं होता ये ध्यान रखने वाली बात है ज्ञान से विषय विशिष्ट रूप नहीं वे है न विशिष्ट तो हर विषय का तो स्वरूपेण ही विचार हो जाता है विशिष्ट रूपेण ही नहीं बल्कि स्वरूप होता है ये विचार तो तो नहीं हुआ तो ऐसा आप नहीं कह सकते दृष्टांत पूर्व से दे राज देखो आमगिरी में दे रहे हैं उत्पन्न विनष्ट आदे है मेर गुहांव ऐसी चीजें हैं संसार में उत्पन्न हुए और तुरंत नष्ट हो गए उत्पन्न होने के नष्ट हो जाए वस्तु नहीं रह गया ना इन पूर्व पक्षियों से भी वस्तु मानकर कह रहा है उत्पन्न विनष्ट वस्तु का ज्ञान तो हो नहीं सकता उत्पन्न होते होते हो गया ज्ञान कैसे होगा और मेरु का ज्ञान किसको होगा गुहा के अंदर कहा क्या है किसको ज्ञान होगा अज्ञा मान सब कभी ज्ञान होता नहीं लेकिन चीज तो है वहां वस्तु है कि ज्ञान नहीं होगा ना आपको संसार में बहुत ऐसी जगह है जिसमें जिस स्थल जिस पर आज तक तो कोई आदमी पहुंच जाए इसी हिमालय में देख लो क्या पहाड़ के हर एक पहाड़ के घर कोना, -कोना चप्पा चप्पा पहुंचा आदमी देखा है कहा क्या है जहां से सड़क वड़क हो रहे हैं और उसके अगल बगल के पहाड़ों में थोड़ा घास उगाड़ना औरतें चली जाती है उसके और अंदर कहाँ जाते कोई ऐसे बहुत सारे पहाड़ है जिस हिमालय के अंदर जिस पर आज तक तो कोई घरिया ही नहीं तो देखा ही नहीं उधर 50 प्रतिशत हिमालय ऐसा है जिस रात तक आगे पहुंचाएंगे तो वहां तो चीजें पेड़ पौधा पशु पक्षी सब रह रहे हैं, लेकिन उनका ज्ञान हो रहा है यदि ऐसा कोई कहे तब कहते ऐसा नहीं हो सकता ज्ञान से अव्य विचार असिद्ध इत्या संक्य नहीं दस्य ज्ञान है तो सदभाव सिद्ध है यदि आपको विषय का ज्ञान नहीं हो रहा है तो विषय का अस्तित्व कोई प्रमाण नहीं बनता मैंने जिस किसी प्रकार ज्ञान तो हुआ है ना ऐसे भी जगह है कि आपको ज्ञान कैसे हुआ तो नक्शा देखा नक्शे में दिखा गया हिमालय पूरा हिमालय है और इधर गांव है मन इस बीच में कोई है नहीं नक्शे से आपको मालूम तो हो गया वह चीज है ज्ञान तो विषय का और जीवों का ज्ञान का विषय हो या ना हो ईश्वर के ज्ञान का विषय को काट सकता है जैसे कपड़े पर बने सारे चित्र आपको भले ध्यान नहीं दिया आपने लंबा चौड़ा कपड़ा है बहुत सारे चित्र बने हुए हैं लेकिन आपको जब पसंद आया दो चार चित्र आपने देख लिया इसका मतलब यह नहीं कि अन्य चित्र है ही नहीं या अन्य चित्रों का ज्ञानी नहीं होता दो तरीके हैं ना यहाँ तो वहां चार चित्र और चित्र ही नहीं क्योंकि आपको ज्ञान हो रहा है आपने पूरी कपड़ा देखने के बाद ज्ञान नहीं हुआ चार के अलावा इसका मतलब तो चार ही चित्र चार से दिखाई नहीं ये पड़ेगा और ये गरीब बहुत थे लेकिन मैंने चार को देखा इसका मतलब अन्य का ज्ञान किसी और को हो रहा है भले आपको ना हो चित्र से हम क्या सिद्ध करते हैं तो ही तरीका है यदि वस्तु है और ज्ञान नहीं है तो हो नहीं सकता यदि आप करे वस्तु है तो निश्चित रूप का आपको जरूरकि ज्ञान है और दूसरा आपके नहीं है फ्री वस्तु कहते हो तो ईश्वर को जरूर ज्ञान जरूर है उसका अतएव ज्ञान का अभाव कभी नहीं मिलेगा वस्तु का आपके दृष्टिकोण से अभाव भले हो जाए दूसरे दृष्टिकोण से उसके विचार होने के बावजूद भी उसका ज्ञान जरूर होता है उसे अनुपत्ति को समझा रहे थे कि अभी रूपम चा चक्ष था इसी प्रकार की बात है यदि कोई कहता है वस्तु है और ज्ञान नहीं हो रहा है यह कहना उसको उसी तरह है ये सब मुझे रूप दिखाई दे रहा है किंतु मेरे को आंक ही नहीं है मैं बोल रहा हूं लेकिन मेरी जीव इंद्रिय ही नहीं है वाघ इंद्रिय नहीं है अरे वाघ इंद्रियो तुम बोल कैसे रहे हो चक्षु तुम रूप को देखा कैसे ये रूप दिखाई दे रहा है तो निश्चित रूप में आपके पास चक्षु आपका ठीक ठाक है आपके पास चक्षु है और वो ठीक भी है तभी तो दिखाएगी यदि चक्षुग ठीक ना हो तो दिखाए इसलिए आप कहते हैं रूपम चक्षुरिति मेरे चक्षु नहीं है। ऐसा कहने वाला क्या है वो दोष कहते मम्म जीवा नाशती बोल भी रहे और जीवा ही नहीं बोलता फिर बोल कहा जा रहे हो उसी प्रकार बात है तुम्हारा सिद्धांत जो तुम कह रहे हो वस्तु है और उसका ज्ञान नहीं होता ये उसी प्रकार है जिस प्रकार से कोई कहे मुझे रूप दिख रहा है लेकिन मेरे को चक्श में अंधा हूं जिसमें सिद्धांत किया है हमेशा विचारी है स्वरूप अभी घट है कभी पट है कभी कुछ है कभी कुछ नहीं है कभी वो नष्ट हो गया लेकिन ज्ञानम न कदाचित लेकिन ज्ञान भी हुआ निश्चित रूप में कभी भी विचार नहीं सकता कदाचित अभी ज्ञान हम न भी विचरित वस्तु अवश्य ही बदलती जाए ज्ञान कभी भी नहीं बदलता क्योंकि एक के साथ वह सतावन आता है एक ने वस्तु विषय के साथ आप ज्ञान हो ही रह लगाता जगने से सोने तक और ऐसे जन्म से मरने तक आपको ज्ञान हो ही रह लगा और कुछ ना कुछ नुँ, कुछ ज्ञान सो है तो अज्ञान का ज्ञान हो रहा है कैसे तो जगने के बाद बोलते हो मैं आम सुख का ज्ञान था दो चीज का ज्ञान सुरस्वती में भी आपको लगातार हो रहा है सुख और अज्ञान मैं कुछ नहीं जानता था आराम से खर्राटे मारे सो रहा था तो आप बोल रहे हो तुसरा ज्ञान तो होगा सृस्वती में जगने बोल रहे हो और स्वप्न में तो स्पष्ट है ही है कोई न कोई विषय आप देख रहे हैं तभी तो स्वप्न दिख रहा है और जागृत में तो ग्यारह इंद्रियों में से कोई ना कोई इंद्र से कुछ न कुछ निरंतर चल रहा है नहीं देख रहे हैं पढ़ रहे हैं सुन रहे हैं सोच रहे हैं कुछ न कुछ चल रहा है ना ग्यारह इंद्रियों में से एक न इंद्रिय का किस न किस विषय का संबंध होकर उसका ज्ञान होते रहेगा इसे तीनों अवस्थाओं में इस पर आवरण पर्यंत निरंतर ज्ञान कोई न कोई विषय को लेकर होते ही रहता है कभी भी ज्ञान कभी विचार किसी भी विषय को लेकर के नहीं हो सकता क्योंकि भाव में गेय भावा ज्ञान से मान लो एक ही नहीं है घट नहीं है सामने में इस समय आपके पास तो क्या हो गया दूसरा कोई ना कोई ना चीज तो है कुछ ना धरती है आपका शरीर ही है आप अपने शरीर को ही देखने लग आपके सामने और कुछ भी नहीं तो आप खुद आप तो अपने आप को देखते रह जाओगे अपने कपड़े संभाल रहे हैं है? कुछ करें। इसलिए कहते हैं कि देखो एक ज्ञ का न होने से क्या हो गया घट नहीं है घट नष्ट हो गया तो क्या हो गया जयांत्र भावात जयांतरे भाव ज्ञान से विषय ज्ञान तो सिद्धा ही पठा अन्य विषय है उनका ज्ञान तो होता रहेगा नहीं ज्ञान ही ऐसा न भवती कश्चित उल्टा नहीं होता कभी ज्ञान नहीं हो और ज्ञ है ऐसा आप नहीं बोल सकते ज्ञान नहीं हो रही आपको फिर ज्ञ कहने में भी कोई प्रमाण नहीं है ना कौन प्रमाण है फिर गे है कहने में अमूक चीज है यह कहने के पीछे उसका ज्ञान अब होना चाहिए ना यदि ज्ञान नहीं है आपके पास तो उस चीज के अस्तित्व में या तो होने में क्या प्रमाण है प्रमाण नहीं हो सकता नहीं ज्ञानी औषधि मैंने ज्ञान के न होने पर गेम न भवि का सुचित्त ये नाम का कोई चीज कभी नहीं हो सकता किसी भी व्यक्ति को ये नाम का कोई वस्तु का होना संभव नहीं है तो पूर्व पक्ष कहता है ऐसे कैसे कर सकते हो आप सुषिप्त आदर्शनाथ ज्ञानस्य पर आप सुषिप्त में ज्ञान भी नहीं होता ना जब सोते रहते हो उस समय कोई ज्ञान रहता है क्या कि मैं सो रहा हूं उसे आपको मालूम होता है कि मैं ज्ञान का अनुभव कर रहा हूं या मैं सुख का अनुभव कर रहा हूं उस समय तो नहीं हुआ ना अनुभूति तो हुई ज्ञान हुआ क्या उसका नहीं हुआ जगने के बाद उस अनुभूति के संस्कार स्मृति जरूर हो जाती है लेकिन तत्काल आपको वह ज्ञान नहीं होता पूर्व पक्षी आशंका इसे ज्ञान का विचार दिखा देखिए पूर्व पक्ष ने पूर्व पक्ष का है इसका मतलब यह है ज्ञान का विचार है जागृत नहीं हो सकता में ज्ञान का विचार नहीं हो सकता कोई न को कोई विषय वहां है कोई विषय न होने से वह ज्ञान भी नहीं होता ज्ञान है ऐसे पूर्व पक्ष है ज्ञान स्वरूप व्यविचार है क्योंकि सुश्वत काल में जैसे ज्ञा कोई भी स्वरूपता नहीं है ज्ञ के समान ज्ञान भी व स्वरूपता नहीं रह गया इसका व्यवचार है ऐसे नहीं कहना क्योंकि जो है हम उसे विकल्प से पूछो विकल्प डालेंगे उसके सामने भावनाभाव कह रहे हो ज्ञान से आदर्शणा जैसे यह हो रहा है ना घटक ज्ञानम अनुभव हुआ अर्य घटा ज्ञान हुआ उसे गतम घटम हम होता ही नहीं होता अनुभव के बाद जाना इसको नया एक लोग ने क्या कहा था व्यवसाय ज्ञान और अनुव्यवसाय तो ज्ञान व्यवसाय और अनुव्यवसाय परिभाषा ने समझाया था विषय प्रत्यक्ष और ज्ञानगत प्रत्यक्ष वही उसे पूछे तुम बताओ विषय का न होने से ज्ञान नहीं कहना चाहते हो या ज्ञान का प्रत्यक्ष नहीं हुआ मैंने ज्ञानगत प्रत्यक्ष नहीं होने से ज्ञान नहीं कहना चाहते हो विकल्प है आपके पास ज्ञान नहीं है कहने का पीछे है। दो ही रास्ते तो दी कोई विषय नहीं था इसे कोई ज्ञान नहीं था या ज्ञान का प्रतिष्ठा नहीं हुआ अतिव ज्ञान नहीं कहा विषय होने पर भी ज्ञान प्रतिष्ठा होने से ज्ञान नहीं कहा इनमें से आदि में आज भी जैसे व्यंग्य तद अभाव का भाव आई थी उत तय ऐक्यादे का भाव इतना भाव आई उस पहला पक्ष में ज्ञेय अभाव पक्ष में विचार किया जाएगा ज्ञेय का व्यंग्य व्यंग्य इसे व्यंजक करना होने ऐसे तो नहीं है बोल रहे बाप समझ में आ रहा? विषय का अभाव तुमने कहा सो में उसे भी दो विकल्प उठा रहे क्योंकि विषय का प्रकाशक ज्ञान नहीं है अति तुम तो विषय ने कल्पना कर लिया विषय है लेकिन हम विषय नहीं के किसान रह बोल रहा हूं क्योंकि विषय का ज्ञान नहीं हुआ ज्ञान ना होने से विषय नहीं है कह रहे हो क्या अथवा दूसरा पक्ष ज्ञान और एक हो गया था में सकल ज्ञान के साथ एक हो गया अतएव वह जब ये दिख रहा है न ज्ञान हो रहा है जब तक ज्ञान अलग और ज्ञान अलग था तब तो ज्ञान का ज्ञान हमको हो रहा था यह घट है घट को ज्ञान हुआ उसको मैं जान रहा हूं और वहाँ पर क्या हो गया सब कुछ हो गया एक हो हो हो हो हो गया ज्ञान ज्ञान एक भी भी नहीं नहीं रहा रहा है भी नहीं हो रहा है ये कहना कहना चाहते चाहते तुम क्या विचारा पहला पक्ष अंडर करते जवाब दे रहे ना गेव से ज्ञान से आलोकवत जे व्यंजा स्व्यंग आलोका भाव सत्य विज्ञान भाव अनुपत है कि ज्ञान जो अभिव्यंजक है विषयों का प्रकाशन करने वाला ज्ञान है वो कैसा है वह आलोक के समान है प्रकाश के समान है सूर्य के समान है जी के अवभाषक ज्ञान के समान होने के नाते ज्ञ आलोक के समान जी का अभिव्यंजक है जय गोभाष ज्ञान अतएव स्व व्यंग्य अभाव है आलोक भावपत्ति ही व्यंग्य का अभाव हो गया मैंने सूर्य प्रकाश डाल रहा है वह कोई वस्तु नहीं है किसी वस्तु को प्रकाशन नहीं कर रहा है तो क्या कहोगे सूर्य का प्रकाश ही नहीं सूर्य ही नहीं है वस्तु के अभाव से प्रकाशक ने किस चीज का प्रकाशन नहीं किया इतने मास प्रकाश का ही अभाव कोई कथन नहीं करता जैसे उसी पर, पर भी समझो ये ही नहीं है कहा सही है कि ज्ञान नहीं, नहीं है कोई कहता नहीं सूर्य का का प्रकाश है। वो प्रकाश है किसी प्रकाशन नहीं किया इसे प्रकाश के प्रकाश का तो खत्म हो जाएगा क्या सर ज्ञान कैसे नष्ट हो सकता है ज्ञान तो सर्वपोत्र रहेगा ही भले वहां कोई विषय नहीं है अति प्रकाशन नहीं किया उचित होता है अतव जिस प्रकार से व्यंग का ज्ञ का भाव होने से आलोक का भाव कोई नहीं कहता उसी वर्ष में ज्ञ का भाव होने से विज्ञान का भाव खतन करना बिल्कुल उचित नहीं है विज्ञान है यही कहना चाहिए क्योंकि भाव का प्रकाशन किसने किया बताओ ज्ञान नहीं तो किया इसे लिहा घटाभाव का प्रकाशन किसने किया प्रकाशन नहीं तो किया ही तो बताया आपको घटाभाव है घट का घट न होने से घट का प्रकाशन न होने से आपने को सूर्य नहीं है घटा भाव है ये कौन प्रकाशन किया किस प्रकार से प्रकाशन किया घट तो को भी घटाभाव को भी जो भी होगा दोनों को सूर्य प्रकाश से जैसे प्रकाशित किया जाता है उसी प्रकाश से यहां पर भी गेय और के भाव दोनों को कौन प्रकाशन कर रहा है ज्ञान कर रहा है इसलिए शिशुपति में ये का अभाव तय कह रहे हो तो किसके आधार पर कह रहे हो ज्ञान से प्रकाशित होने पर कह रहे हो उस अभाव का ज्ञान प्रकाशकाल में विद्यमान है इसका कोई संशय नहीं नीचे अभाव से व्यंग्यवाद आलोकपत्रित तुल्यम अत्र कोई ननु से इसलिए यदि पूर्व से कहता है वहां तदा घटादि के अभाव का व्यंग्य गेयत्व प्रकाशन करता है सूर्य तो कहते हैं तुल्यम अत्रापि शिषु ने उसी प्रकार समझ लो या दिक्कत है न शिष्य ज्ञान अभाव है शिष्य का अभाव भले ही है वो का प्रकाशन किया ज्ञान नहीं किया यदि होता ये में जैसे स्वप्न में और जागृत में ये था तो उसका प्रकाशन ज्ञान नहीं किया और अब यही नहीं है तो गेय के अभाव को भी प्रकाशन ज्ञान कर रहा है कहाष्टी में श्री शुभ में ज्ञान है यह मानना ही पड़ेगा आपको आते तो पहला पक्ष खंडन हो गया, कल गया था विषय न होने से ज्ञान भी नहीं है पक्ष पक्ष खंडन हो गया। एक और से समझा रहे उसी पक्ष को पहले। नहीं अंधकारे चक्षुषा रूप अनुपलब्धाओ चक्षुषा भाव असंख्य कल्पितुम वैनाशिकेना स्वयं बौद्ध लोग भी यह कभी नहीं कह सकते हैं कि भाई अंधकार में गया और वह चक्षु के रूप की उपलब्धि नहीं हुई तो थोड़ी कहेगा अरे मेरा चक्षु ही नहीं है किसी अंधकार वाले कमरे में चला गया वहा घुसने के बाद उसे कोई विषय नहीं दिखाई दिया तो ये थोड़ी कहेगा कि मैं तो अंधा हो गया हूं जैसे मुझे कुछ नहीं दिख रहा है मेरा अंक ही नहीं है ऐसे कोई कहेगा बाहर आकर के आप बौद्ध लोग भी ऐसा नहीं कह सकते उसी प्रकार सुसुप्पति क्या है अविद्या रूपी कोठरी है उसमें दो विषय होते भी उस विषय का प्रकाशन समय नहीं हो पाया। कौन सा विषय है अज्ञान है ना दूसरा सुख लेकिन उसी समय प्रकाशन नहीं हुआ उतने मार्ग से तुम तो वह ज्ञान ही नहीं है ये नहीं कह सकते इस अंधकार के कमरे में गठपणाली के रहने पर भी चक्षु नहीं दिखा दिखाया तो चक्षु नहीं नहीं कह सकते हो तो सर विद्या रूपी अंधकार में बैठा हुआ अज्ञान और शुक्र भी दो विषय हैं उन विषयों को ज्ञान ने उस समय प्रकाशन नहीं करने पर भी ज्ञान ही नहीं है आप ऐसा नहीं कह सकते ज्ञान ही सिद्ध हो गया इसलिए ये दूसरा पक्षा भी खंडन होंगे ना उसमें विषय में दो विषयगत प्रत्यक्षता के अभाव में ज्ञान का और ज्ञानगत प्रत्यक्षता के अभाव में ज्ञान के अभाव जो कहा था वो तो भी खंडन हो गया भले ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं हो रहा उस समय तो भी ज्ञान ही मानना ही पड़ेगा आपको भले ही नहीं हुआ है ना जैसे घटका प्रत्यक्ष चक्षु नहीं है इतनी कह सके आप भले ही घट का प्रत्यक्ष नहीं हुआ अंधकार में क्या अंधकार रूपी का आवरण था उस यहां पर भी गया अविधय रूपी आवरण है जिसे ज्ञान ने उस समय तो वहा विद्यमान अज्ञान और सब ज्ञान का भी हो रहा है ना ज्ञान भी हुआ आपको इन ज्ञान होती है उसका प्रत्यक्ष नहीं हुआ उस समय नहीं हुआ यदि ज्ञान ही नहीं होता बिल्कुल तो उसका संस्कार कहां से बनता फिर स्मृति कैसे होती जगने के बाद अच्छा ज्ञान तो है ज्ञान का प्रदर्शन नहीं हुआ अहम सुगम उस समय नहीं बोला आपने सुख तो असमी सुखे सुख तो असमी ऐसे वर्तमान काल उसी समय काल में आप ये बात बोल सकते हो क्या ये सारी वाणी वाणी तो सो गई बोलोगे कहां से तो इसीलिए उस समय ज्ञान है कि ज्ञानगत प्रत्यक्ष नहीं हुआ उत्तरे मार्च विषय का भाव तुम कहते रहे और ज्ञान का भी अभाव कह दिया वो नहीं हो सकता भले विषय का भाव हो कल्पना कर लो आप ज्ञान अभाव की कल्पना नहीं हो सकती अब उसमें जो पहला विकल्प के दोनों विकल्प खंडन के बाद दूसरे विकल्प में जाते हैं ज्ञान से उसके लिए वैनाशिक्ञान कलनाशिक करते ही है तो कल्पत्यवाद उसे पूर्व पक्षों पहले समझा जाएगा टीका में देखिए वैनाशिक मत विज्ञान व्यतिरिक्त आलोक का दभाव क्योंकि उनके यहाँ दृष्टांत घटेगा नहीं जो दो दृष्टांत दृष्टान दिया अंधकार आलोक वो उनके यहाँ सब कुछ विज्ञान ही है ना विज्ञान से भिन्न कुछ भी नहीं है उनके यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है विज्ञान ही ये था। जब आपने भाव अभाव क्या बने विज्ञान रूपी गे गभाव होने से विज्ञान रूपी ज्ञान द्रव्य हो जाएगा क्यों तो वही ज्ञान प्रकट हो रहा था वही ज्ञान आकार प्रकट हो रहा था वही सर्वाकार प्राप्त हो रहा है ना अच्छा आपके दृष्टांत में विज्ञान से भिन्न चीजें थी आलोक था विषय था और ज्ञान था तीन भिन्न भिन्न चीजें हैं, तो ये दृष्टांत दृष्टान्त बता सकते हो अंधकार है चक्षु है विषय है भिन्न भिन्न चीजें हैं तो पत्र तो व्यवस्था तो बनती है एन हमारे मत में विज्ञान से कोई दूसरा है नहीं अतए हमारे मत तो ज्ञान अभाव हो जाए तो ज्ञान का विवाह हो गया अज्ञाता का अभाव हो गया सर्वाभाव हो जाएगा ऐसी हमारी कल्पना होती चेत तब सिद्धांति कहते भाई तुम कल्पना कर रहे हो ना कल्पना करने वाला है या नहीं बताओ मेरे को जो ये कह रहा है ज्ञान के भाव में कल्पना कर रहा हूं तो ज्ञान भाव के कल्पना करने वाला तुम कौन हो तो हो या नहीं हो और तुम्हें इस कल्पना की भी ज्ञान है ना तुम्हारे कल्पित ज्ञान हया नहीं कैसे करो ज्ञान का अभाव हो गया आतंक ज्ञान का स्वरूप नहीं रहा ना भाव होने से उस विशिष्ट ज्ञान का, का, का, का अभाव तुम कथन कर रहे हो तो हमारे तुम्हारे मत में कोई विरोध नहीं है स्वरूप तुम ज्ञान का भाव कहोगे तो हो नहीं सकता फिर तुम्हारे द्वारा कल्पिक तुम ये जो ज्ञान है जय अभा ज्ञान अभाव ऐसी मेरी कल्पना है कल्पयामी तो बोल रहे हो ना उस कल्पित ज्ञान का भाव हुआ है क्या वो तो है ना वो है ज्ञान है कैसे का, का है? ज्ञान का भाव हो गया अच्छा विशिष्ट ज्ञान का भाव हुआ है कह सकते हो इन स्वरूपत ज्ञान का भाव सिद्ध नहीं कर सकते वही करे ये अभाव कल्पित तस्व क्या कल्पित है जिसके द्वारा उस ज्ञाना भाव की कल्पना किया आपने उसके अभाव को किसे कल्पना करोगे कौन करेगा क्या कृत ने कौन करेगा बताओ एक ने ज्ञान की अभाव की कल्पना कर दी और उसके भी अभाव की कल्पना कौन करेगा ये अत्यंत अभाव करना है तो उस कल्पना करने वाले का अभाव करना पड़ेगा ना वो तो कौन करेगा खुद कर लेगा आपने अभाव खुद अपना अभाव तो कहना कह नहीं सकता तो दूसरा कल्पना करेगा फिर तो दूसरे का अभाव कौन कल्पना करेगा कोई और तत्पीसरी तो इसलिए ज्ञान स्वयं कल्पक है तुम्हारे मत में मानना पड़ेगा अथवे तो ज्ञान है यह स्वीकार करनी पड़ेगा वक्तव्य वैनाशिक नक्त उक्त जो, जो विचार है उसका वास्तव में कोई स्थला स्थल ही नहीं है इसे व्यापचारा भाव इसमें ज्ञान व्यवचार नहीं मान सकते ज्ञाना भाव कल्पक से, से ज्ञान भाव कल्पक ज्ञाभाव का भी जो ज्ञान है उसको हम स्वीकार करते हैं नवा वाह आद्य करते हो कि नहीं करते पूछा जा रहा है तो आद्य न ज्ञाना भाव सिद्धि पर ज्ञान भाव की सिद्धि नहीं होगी उसके भी ज्ञान स्वीकार कर।, कर।, कर रहे कल्पित ज्ञान स्वीकार कर रहे हो ना ज्ञा जेया भाव से ज्ञान भाव हुआ ऐसा मैंने ज्ञान कल्पना कर लिया वो कल्पित ज्ञान है कह दिया आपने तो ज्ञान है ना न ज्ञाना भाव सिद्धि तस्व तो भाव ज्ञान से सत्वात क्योंकि अभाव ज्ञान तो है ना आपके पास ये न ज्ञेय भाव तो ज्ञाना भाव तदभाव ज्ञान भाव कल्पित जिस ज्ञाभाव का ज्ञान को लेकर के उस ज्ञाना भाव का भी तुम निर्णय करना चाहते हो तस् तो ज्ञान से अभाव क्यों उस ज्ञान के अभाव का तुम किससे कल्पना करोगे न के नापी कल्पितुम शक्ति करता किसी भी प्रकार से कल्पना नहीं कर सकते निरंतर स्थिति अवस्थिति स्वीकार करना पड़ेगा एने भाव को या भाव को किसी किसी को विषय करता ज्ञान तो सदा रहता है का अभाव विचार कभी नहीं हो सकता विशिष्ट का बने हो जाए वो आपत्ति नहीं हमें अब पहले का दोनों पक्ष स्तर से खंडन किया अब पहले का दूसरा तदभावसया भी ज्ञात ज्ञाना भावित तदनिपत्य है तद्वावश में ज्ञानाभाव भी ज्ञी हो गया तद्वावश्यपी तो ज्ञात ज्ञाना भावी तदिपत्य है क्योंकि आपने जो कहा ना ज्ञान का भाव है ये जो आप कार्य हो ये ज्ञाना भी ज्ञाय है यानी वो भी अभाव है ना जिस घटाभाव है कार्यो अभाव क्या है घटाभाव ज्ञान का विषय है घटा भाव अस्ति ऐसा आपको ज्ञान हुआ उस ज्ञान का विषय कौन है घटा भाव है उसी प्रकार से आपका जो ज्ञाना भाव है इसका मतलब क्या ज्ञाना भाव का ज्ञान हुआ ज्ञाना भाव का ज्ञान हो रहा है उस ज्ञान का विषय कौन है ज्ञाना भाव है अतव जिसका तुम अभाव सिद्ध करने जा रहे हो वह अभाव खुद क्या हो जाएगा यहीं हो जाएगा जब ये हो जाएगा तो उस गेयी का आपको ज्ञान हो ही रहा है तो ज्ञान का व्यवचार कहा हुआ भाव से ज्ञान नहीं है घटाभाव तो का ज्ञान हुआ तभी आप कह रहे घटाभाव है उसी प्रकार से ज्ञाना भाव के ज्ञान न हो ज्ञाना भाव का भी ज्ञान का व हो जाए तो ज्ञान अभाव है ये भी नहीं कर सकते इसीलिए अभाव को खत्म कर रहे हो तो अभाव ही गेय हो जाएगा हमारे लिए और उस गेय का ज्ञान का भी अभाव आप नहीं कर सकते उस गेय का भी ज्ञान अभाव हो जाए तो वो भी किसी अन्य ज्ञान का विषय हो रहा है एक ज्ञानाभाव अभाव को जेई कहा दिया है ना एक ज्ञान का अभाव को जे कहा तो उस गेय का ज्ञान अपने माना ज्ञान ज्ञान और कहोग नहीं नहीं नहीं ज्ञाना भाव के जो ज्ञान का व्यवहार हो गया फिर वो ज्ञाना भाव जो दूसरा वो हुआ है कैसे ऋषि हुआ उसका भी कोई ज्ञान होगा तरह से तो शुक्र ही नहीं होगी इसलिए कहते हैं ये तुम नहीं कह सकते ज्ञाना भाव है तो तरफ सकते है यदि अभाव के ज्ञान का व्यभाव हो जाए फिर पहला अभाव है यह कही नहीं सकते फिर भाव ऐसी हो जाए ना अभाव का व्यवहार हो जाए तो भाव ज्ञाना भाव का फिर ज्ञाना भाव हो जाए फिर क्या रहेगा रह जाएगा। तब है तो करो जो से अलग नहीं है ज्ञान से अलग नहीं कर रहा उल्टा खा रहा हमारे ज्ञान जो है से अलग यह नहीं है कि ज्ञान से ज्ञान तो ज्ञान से भिन्न ये नहीं ऐसा ना करके ज्ञान का ज्ञान से बोल रहा है मैंने घटक ज्ञान घट से अभिन्न मैंने घट में घट ज्ञान कल्पित हो उल्टा हम लोग के मत में क्या ज्ञान में घट कल्पित है सारा ज्ञान का है ज्ञान रूपी आपका अधिष्ठान भी कर देगा वो कहते हैं ज्ञान का आपने क्या प्रकार कर अतय जय न होने से ज्ञान जय से अभिन्न है ना ज्ञान ज्ञान से अभिन्न का अलग चीज है ज्ञान का से ये तब तो कोई दिक्कत नहीं जाएगा ना घट से अभिन्न ज्ञान तो है तो घट नष्ट हो तो क्या हो जाएगा उससे ज्ञान भी नष्ट हो जाएगा यूकहना है पूर्व पक्ष का ज्ञान से व्यरिक्त ज्ञान का से अभिन्नता होने के कारण से जेई के अभाव होने पर ज्ञान के अभाव में कह रहा हूं विच्छेद न ऐसा तुम तो नहीं कह सकते हो भी अभाव से अभी तब क्योंकि अभाव है फिर क्या अभाव रूपी गे से अभिन्न जो ज्ञान है वो भी अभाव रूप हो जाएगी नहीं हो जाएगा फिर अभाव का नाश होगा क्या क्योंकि आपने कहा गेय से अभिन्न ज्ञान भाव में तो घटा लिया आपने घट से अभिन्न है ज्ञान अगर घट का नष्ट होने से ज्ञान नष्ट हो गया घट का न होने से ज्ञान नहीं है ये आप कह सकते हो इन अभाव विषय ज्ञान ले लो तब क्या होगा घटा भाव विषय है ज्ञान का घटा भाव का ज्ञान हुआ है या नहीं? तब विषय कौन है यही कौन है वहां भाव, उससे अभिन्न क्या उसका ज्ञान यदि अभाव से अभिन ज्ञान कह दोगे फिर ज्ञान का स्वरूप क्या हो जाएगा अभावत्मक हो जाएगा नहीं होगा ज्ञ से अभिन्न का दिया अपने। हमने हमने गेह किसको लिया घटावा को ले लिया अभाव यदि ज्ञी हो जाए तो उसका जो ज्ञान होगा वो उससे अभिन्न होने तो वो भी अभावत्मक ही हो जाएगा भाव का जाएगा फिर तुम्हारे मत में ज्ञान ही अभावत्मक हो जाएगा चोटी पाई ये समस्या खड़ी कर दिया सिद्धांत जान करके अभाव से अभी तो अभिगमान अभाव अभिगम थे अभाव का भी गेत स्वीकार करने से अभाव भी तुम्हारे मन सभी के अच्छा। ये तो होता ही है वैनाश नित्य ज्ञान और वैनाशों के मत में वह नित्य भी है अभाव क्या है सर्वम शून्यत्मक नित्य भी है तो तद अव्यम चे ज्ञान और उससे अभिन्न भी ज्ञान है तो नित्यम कल्पित फिर उस ज्ञान की स्वीकार कर लिया तद अभाव ज्ञानात्मक क्योंकि उसका जो अभाव भी ज्ञानात्मक ही है अभावत्म तो आपका जो अभावत्व कथन करना वाणी के विलास का ज्ञान से जब परमार्थ था ज्ञान में अभावत्व और अनित्यत्व तो, दोनों आपके मत में भी सिद्ध नहीं हो पाएगा न चित्य से ज्ञान से अभाव नाम मात्र अध्यारोपे किंच नित्य ज्ञान है उसका नाम रख दिया अभाव करके उतने मात्र से अध्यारोप करने मात्र से नाम मात्र का अध्यारोप करने मात्र से हमारा कोई हानि नहीं हो सकता जो नित्य ज्ञान है उसका नामकरण आपने क्या कर दिया अभाव नाम रख दिया नित्य ज्ञान का नाम अभाव रख देने मात्र से हमारा कोई हानि नहीं होता तब कदर ऐसा गड़बड़ी हो गया फिर तो हम अभाव को ज्ञान को ज्ञे भी नहीं करेगा अर्था अभाव जियो पी सन ज्ञान वितरिक अभाव भले कहीं है फिर वो ज्ञान से भिन्न है तब उससे हम फिर तो तुम्हारे यहां आधा विषय ज्ञान से भिन्न है और आधा विषय ज्ञान से भिन्न है कहना पड़ेगा भाव जो ग्य है वो ज्ञान से अभिन्न कर दिया अवितरिक ज्ञान भाव रूपी ज्ञ से और ज्ञान अभावी से दिया ऐसे कैसे होगा गें तो है ना एक सामान्य सिद्धांत होना चाहिए ये तो नहीं कुछ कुछ के के साथ साथ भिन्न है है ऐसे तो तो तो ज्ञानम तो तो तो यह तुम्हारी व्याप्ति बनेगी नहीं क्योंकि भाव रूपी ज्ञ में व्यक्ति बना तुम्हारा इन अभाव रूपी ज्ञ में तुम स्वयं वक्य बोल दिया अभी अभाव रूपा ज्ञा कैसा है होते हुए भी ज्ञान से वितरित है यदि चेतनो ऐसा तुम नहीं कह सकते कि भाव ज्ञान अभाव न कर रही गे भाव ज्ञान अभाव तब तो गे रूपा कौन आपके अभाव अभाव रूपये को लेकर विचार चल रहा है ना अभी अभाव रूपी ज्ञ का अभाव हो जाने पर भी ज्ञान तो रहेगा ना तो नहीं सकते तुम्हारा सामान्य सिद्धांत थी जी अभाव होने से ज्ञान का अभाव होता है वो भंग हो गया क्योंकि आपने खुद ही अब कह दिया अभाव से ज्ञान भिन्न चीज है जब अभाव से ज्ञान भिन्न चीज है अभाव हो या न हो तो ज्ञान तो रहेगा ना एक से भिन्न जब दूसरा चीज मान लो गे वह पहला वाला वस्तु न रहने पर भी दूसरा जो उससे भिन्न वस्तु वो तो बना रहेगा क्या दिक्कत है वो थोड़ा नष्ट हो जाएगा इसीलिए यदि अभाव से भिन्न ज्ञान मान लेते हो अभाव से अभाव रूपी ज्ञान से व्यतिरिक्त ज्ञान मान लेते हो फिर तो गे भाव ज्ञान अभाव जो तुम सिद्धांत था वह भंग हो गया नेंान भाव जेय ज्ञान व्यतिरिक्तम न तो ज्ञान ज्ञान न विचित नरे जो उल्टा तो बोलना चाहो वह अभी नहीं हो सकता